देवी भागवत सातमा स्कंद राजा हरिश्चंद्र और रानी सह्या का परस्पर परिचय रानी ने कहा राजा से अब मैं भी आग की लपट में भस्म हो जाऊंगी कारण यह दुख का भार मुझसे भी सहा नहीं जाता भगवान आपके साथ ही मेरी यात्रा भी निश्चित है निसंदेह आपके साथ चलने में ही मेरा कल्याण है मानत आपके साथ रहकर स्वर्ग और नरक सभी कुछ मैं भोग लूँगी रानी का बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा पतिव्रते एवंस्तु ऐसा ही हो सूजी कहते हैं तदनंतर राजा हरिश्चंद्र ने चिता तैयार की और उस पर अपने पुत्र रोहित को सुला दिया स्वयं रानी के साथ दोनों हाथ जोड़कर जो जगत की अधिष्ठात्री हैं सौ आँखों से जिनकी अनुपम शोभा होती है पंच के भीतर जो सदा विराजमान रहती हैं ब्रह्म जिनका स्वरूप है जो लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं करुणा की सागर हैं जिनकी भुजाओं में भांति भांति के आयुध शोभा पाते हैं तथा तो जो जगत के संरक्षण में सदा तत्पर रहती हैं उन परमेश्वरी भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगे राजा ध्यान में संलग्न थे उसी समय इंद्र सेख संपूर्ण देवता धर्म को आगे करके तुरंत वहां पधारे आकर सब ने एक स्वर से कहा राजन महाप्रभो सुनो ये साक्षात ब्रह्मा स्वयं भगवान धर्म साधगण मरुद्गण विश्व चारणों सहित लोकपाल नाग सिद्ध कंधर्मो के साथ रुद्रगण कुमार तथा ऐसी ही अन्य भी बहुत सी देवता यहाँ उपस्थित हैं धर्म पूर्वक त्रिलोकी से मैत्री स्थापित करने की इच्छा रखने के कारण जो विश्वमित्र नाम से विख्यात है वे मुनि भी पधारे हैं और वे तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा प्रकट करते हैं धर्म बोले राजन तुम्हें ऐसा साहस नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम में जो सहनशीलता इंद्रियों को वश में रखने की पूर्ण योग्यता तथा सत्व आदि सद्गुण है उनसे परम संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ महाभाग हरिश्चंद्र मैं इंद्र तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ राजन आज स्त्री पुत्र सहित तुमने इस सनातन विश्व पर विजय प्राप्त कर ली रानी और राजकुमार को सांस लेकर अब तुम स्वर्ग में पधारने की कृपा करो तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई कर्मशील मनुष्य इस स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ले परम दुष्कर है सूद जी कहते हैं तदनंतर इंद्र ने आकाश में विराजमान होकर के मध्य भाग में सोए हुए राजकुमार रोहित पर अपमृत्यु को दूर करने वाली अमृतमय वर्षा आरंभ कर दी साथ ही पुष्पों की विपुल वर्षा हुई और धुदुभिया भी बज उठी महाराज हरिश्चंद्र बड़े महात्मा पुरुष थे अब उनके मरे हुए सुकुमार पुत्र रोहित में चेतना आ गई स्वस्थ होकर वह प्रसन्नता पूर्वक उठ बैठा राजा ने अपने उस पुत्र को हृदय से लगा लिया उस समय रानी भी वहाँ थी ही सारी संपत्तियां उनके पास आ गई दिव्यमाला और वस्त्र महाराज को सुशोभित करने लगे उनके मन में अपार शांति छा गई उनके हृदय का कोना कोना परम आनंद से भर गया क्षण मात्र में ही परिस्थिति में इस प्रकार अद्भुत परिवर्तन हो गया फिर इंद्र ने राजा हरिश्चंद से कहा महाराज अब तुम स्त्री और पुत्र के साथ स्वर्ग में चलो यह सर्वोत्कृष्टा धर्म बोले राजन तुम्हारे भाभी क्लेश के संबंध में विचार करके मैं ही माया मैं चांडाल बन गया था तुम्हे चांदाल का स्थान जो दिखाई पड़ा था वह भी मेरी माया ही थी इंद्र ने कहा हरिश्चंद भूमंडल के संपूर्ण मनुष्य जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उस परम पुनीत स्थान पर पधारो पुण्यात्मा पुरुष ही उस पद के अधिकारी हो सकते हैं